देवी भागवत नवम स्क्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट देवी और देवताओं के चरित्र नारद जी ने कहा प्रभु देवों के संपूर्ण चरित्र को मैंने संक्षेप से सुन लिया सम्य प्रकार से बोध होने के लिए पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए सृष्टि के अवसर पर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुई वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान देवी के पंचविध होने में क्या कारण है यह रहस्य बताने की कृपा करें संसार में प्राणी जिनके अंश एवं कला से उत्पन्न है उन्हें त्रिगुण में ही बताया है अब मैं उसका चरित्र विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ सर्वज्ञ प्रभो उन देवियों के प्रागट्य का प्रसंग पूजा एवं ध्यान की विधि स्तोत्र, कमल, ऐश्वर्य तथा मंगल शौर्य भी सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ भगवान नारायण कहते हैं नारद आत्मा आकाश काल दिशा विश्वगोल तथा गोलोकधाम ये सभी नित्य हैं कभी इनका अंत नहीं होता गोलोकधाम में एक और वैकुंठ धाम है नम्र पुरुष वहां जा सकते हैं ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है यह परब्रह्म की सनातनी लीला है जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति चंद्रमा एवं कमल में कमनीयता तथा सूर्य में प्रभाव सदा वर्तमान रहती है वैसे ही यह प्रकृति परमात्मा में नित्य विराजमान है कभी यह उनसे अलग नहीं रह सकती जैसे स्वर्ण का सुवर्ण के अभाव में कुंडल नहीं तैयार कर सकता तथा कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा बनाने में असमर्थ है ठीक उसी प्रकार परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वे सृष्टि नहीं कर सकते जिसके सहारे श्रीहरी तथा शक्तिमान बने रहते हैं वह प्रकृति देवी ही शक्ति स्वरूपा है इस प्रकृति में वाक चौतुरी शक्ति और पराक्रम विद्यमान है परमात्मा में भी ये इन गुणों का सन्निवेश करा देती है अतएव इसे शक्ति देवी कहते हैं ज्ञान समृद्धि संपत्ति यश बल और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण इनका नाम भगवती शक्ति हुआ है यह ऐश्वर्यमयी देवी कभी तिरोहित नहीं होती परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं अतएव इन्हें भी भगवान की उपाधि सुलभ है ये सर्व स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी हैं इनका निराकार रूप परम तेजों में है योगी पुरुष सदा इनका ध्यान करते हैं साथ ही कहते हैं कि परम ब्रह्म और ईश्वर एक है इनका विग्रह परम आनंद में है इनको कोई नहीं देख पाता और ये सबको देखते हैं ये सर्वज्ञ सर्व कारण, सर्वदा और सर्व सर्वस्वरूप हैं। वैष्णोजन इनको प्रणाम करते हैं इनका कथन है इन परम परम तेजस्वी ब्रह्म ब्रह्म के के शिवा अन्य कि, किसका तेज है? ये तेजो में के में मंडल विराजते हैं यह स्वेच्छा में सर्वरूप और संपूर्ण कारणों के भी कारण है जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुक्त कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया इनकी किसोर अवस्था है शांत हैं, इनके सभी अंग परम सुंदर इनसे बढ़कर जगत में दूसरा कोई नहीं है। इनका श्याम विग्रह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है इनके विशाल नेत्र शरतकाल के मध्यान्ह में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन रहे हैं मोतियों की शोभा को तुक्ष करने वाली इनके सुंदर दंत पंक्ति है मुकुट में मोर की पाख सुशोभित है मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं इनकी सुंदर नाशिका है, है। मुख पर मुस्कान छाई है ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परारे हैं प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर से इनका विग्रह परम मनोहर हो हो गया है रत्न में भूषणों से भूषित इनकी दो भुजाएं हैं इनके हाथ में बासुरी सुशोभित है ये सबके आश्रय सबके स्वामी संपूर्ण शक्तियों से युक्त एवं सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव ही है ये परम स्वतंत्र एवं संपूर्ण मंगल के भंडार हैं इन्हें सिद्धि सिद्धेश सिद्धिकारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है इन देवाधिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं इनकी कृपा से जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय सब प्रभाव रहित हो जाते हैं ब्रह्मा की आयु इनके एक निमेष की तुलना में है वे ही ये आत्मा परब्रह्म श्री कृष्ण कहनाती